प्रत्याशी के बाद परम्रोदुख चले हुए बंदर गई कर पा दस तो पल सारा कारण्यता परे गई फैल भद्र तन धासो बंड बंड हुए पूु चलानयारण रोगी रण दुर मद राम जपटिजपटिकोला हरदनाथ भयति क्रोमा चले पराय धालुक विदु का कति भाग भयोवती कुलाहल विकल कपिद भागोलियावीर करुणा बंधुजन निज निजल विकल देख कटे कठिन संग धनुषिमन चले क्रौध हुए नाई राम पदमा है, है। देख रहे थे गंगा है, भगवान राम का ब्राह्मण का युद्ध हो रहा है एक बार ब्राह्मण सही सेना ये खड़ा है उसी सर भगवान राम सेना है मानसो ने रावण से उनका आक्रमण किया सेना, सेना उनको बातों ने भागवों ने बहुत मारा उनको सबको देखभाल दिए तोड़ दिए मिला दिया बच्चे रावण ने देखा की लोग में बड़े शक्तिशाली हैं। हमारी से सेना को विचलित कर दिया और निशात लोग इनसे मास्क ऐसी भागने लगे इसलिए कहा कि के की हमारा दल तो विचलित होगा हमारे भालुओं से, से मोर्चा नहीं दे पा रहा सरकार ने रोक तो करके अपना सब और स्वयं युद्ध करने लगा उनको सबा की आगो नहीं है संघार करते अपना कहते हैं और दौड़ा मनस्कार रथाया जो तरफ ये सब भारत खान थे और तरफ तरकन से दौड़ करके आया असन्मोह चले हुए दस बंदर और बानव भाग ये लोगों के सामने ये करने के लिए योगी कुछ पड़े भानवर महाराव ने छात्रों को बहुत मारा था इससे बड़े उत्साहित थे सिखाना चाहते हैं ऐसे पोष कर उन्होंने भी इस रावण के ऊपर आक्रमण किया पेड़ पकड़ साफ ये सब लेकर के रावण को दौड़ते हैं से तो पर तो तो का और हो जाए, तो उन्होंने के लेकिन क्या प्रभाव के था शरीर में लगते हैं तो वो सब ऐसा मजबूत करते हैं बच्चा लेकिन उसका सही आप आपके मन शीघे जहां आपका शरीर है तो तो से से कोई मिट्टी का एक ढेड़ा लेकर मारे तो वो तो मिट्टी का जीलाड़ो करके वजन फैल जाए अल्लाह ऐसे ही पत्थर से भी ज्यादा उसका शरीर मजबूत कहा से भी ज्यादा मजबूत रावण का शरीर ऐसे उसके वजन का सहारे रावण किसके गर्तों उसकी शक्ति को दिखाने के काम कि जो मोह है या विद्या है वो है कितने नहीं लेकिन शक्तिशाली भूल बड़ी मजबूत जल्दी छूटने वाली है मनुष्य बहुत प्रयास करते हैं अयोध्या जा, से छूट जाए अज्ञान से निर्बित हो जाए लेकिन वो छूटते नहीं ये सब तो सब बानर पत्थर और ये सब उसके ऊपर डाल रहे हैं मार उसको तो ऐसा लगता है कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जितने शासन है नाम जक इत्यादि पूजा पाठ आदि है ये सब लोग करते हैं इंद्री निग्रह मनो निग्रह आदि सब इत्यादि करते हैं, तो इसका प्रभाव ये होता है की ये सब कथ मोह को अविद्यास को नष्ट नहीं कर पाते विभिन्न तो प्रकार के तमाम साधन किए जाते हैं इन कारणों से मोह नहीं होता यही सूचित करने दिखा रहे हैं जैसे दाना के प्रशासन करते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई असर ऊंचा नहीं होगा चला था कलर आर छोटी वो रात वो मैंने विचलित नहीं हुआ इतने पत्थर लगने पर और उतने पहाड़ पत्थर उसके ऊपर गिरने पर भी तो उसके शरीर में चोट नहीं लगी और वो भागा नहीं दे करके घरेपे पत्थर आ रहे शरीर फुटाएं और भागा भी नहीं हटा भी नहीं मैंने वो सबसे सत्ता हाथ ने अपने शरीर के ऊपर कम कर लिए और उसके शरीर में कुछ नहीं लगा वो जुड़ गए ऐसा है। सच के दिखाने के लिए याद रखेंगे विद्या हो सीर जाए विद्यान समझेगी कौन सी बड़ी भारी बात है विद्या लेकिन अब विद्या इस प्रकार आज आने वाली है नहीं वो इतनी कठोर सुख का आरक्षण करिए रणपी आदि रण जो है भात क्रोध करके युद्ध कर रहा है और रण दुर्म मधमद वैसे तो रणमद मत है और दूसरे जुर्मध कराने क्या है? दो, -दो मध्य के ऊपर युद्ध में जब आया है तो ये भी मधुरा काम करके आया ये और दूसरे युद्ध कर रहा तो युद्ध में लड़ते लड़ते भी युद्ध का लड़का चढ़ गया जो कहा गया इसलिए एक मध के ऊपर के दूसरा मत चढ़ जा है तब वो दुर्मध हटाया नहीं होता कि ले घेर लें मिची साफ काट लें और फिर उसको आई बात में फर्स्त को उसके ऊपर उसके साथ चला देते ऐसे व्यक्ति का इलाज क्या है अपनी भारत का सीमा बारहवीं बहुत कम और विचार जैसे ये लगा है बस तो इसी प्रकार के मनुष्य को भी एक एक नये अन्य प्रकार के विकास उसके अंदर अज्ञान, है अज्ञान में जीव पड़ा हुआ फिर संसार ने नाना प्रकार की आसक्तियाँ देहासक्तियाँ नाना प्रकार की कामनाए नाम प्रकार के आशाएं इन सबसे ग्रसित और फिर लोग मोहम्मद मशद ये सब है विकास बताविरा उसका कहेगा इतने रोग लगे होंगे गुरमत है तो बहुत लोग ये कहते हैं देखो तो कितने सुंदर सातना अच्छा ज्ञान है और कितना अच्छा जीवन का तरीका और लोग सोचना पड़ेगा उनको बताते क्यों नहीं सबको तो बताता, बताते सब लोगों का रास्ते पर भाई दुनिया में सुनने वाला कौन है दुर्मद है इतना का चढ़ा हुआ है इनका सच्चाधिकारों का कि उनको जो सुनने पर तैयार है वो नहीं समझ पाते उनका समस्या आज नहीं होती और जो सुनने तैयार है दुनिया में उन्होंने कौन बता सकता, सकता तार? एक प्रकार से कहते लगता है ये लायका समस्या ऐसी समस्या डीती है कि छूटने वाली नहीं है ऐसी नहीं ये कि कहीं कहीं कोई कोई एक अनेक जन्मों से प्राप्त उसके होते हैं भगवान की कथा होती है उसके थोड़े कुछ उदित होते हैं चम में आता है कुछ भाग हो जाता है हो जाता है नहीं तो सब जो महा हो माया के डाल में जो थे बने रहे, लेकिन सुधार करके निकलने का विचार करें तो ऐसा उठाना ऐसा तो तो है वो युद्ध कर रहा है मरदयलाज बनेगी उसने युद्ध कर रहा है तो आस पासने मानव सेना की जो योद्धा मान्यणों से तो बनवा जो सबकारी राम बानो दिखाई दिए उनको वो पकड़ लेता है झपट करके पकड़ लेता है जहाँ जाँचा होता है वो रावा के हाथ में आ जाते हैं तो ये तो झपट झपट करोधा मरदे लाज भय क्रोधा मरदे लात है उनको सबको रगड़ रगड़ करके फेंकने लगा तो इस प्रकार तो को शुरू कर दिया चले पढ़ाई ये जितने बान थे जब उन्होंने देखा की हमारी सेना के बड़े सैनिक भी इस प्रकार तो मारे जा रहे हैं, जब दर्श हो रहे हैं सभा तो आ खड़े प्राही रंगत हनुमाना और वो सच्चे जाने लगे हे घर बचाओ हे हनुमान बचाओ इस प्रकार आज के लिए सरकार रक्षा करो रक्षा करो ऐसे चल जा कर वो बचाओ बचाव करके पूरे चरण लगे और भागने लगे हमारे रावण के सामने नहीं अंगद हनुमान में वो भी रावण से बस नहीं पा रहे थे तो देखा की जब इंटी भी चल रही रावण के सामने कुछ तब महारा बहुत से भाग करके भगवान राम के सामने पहुंच गए तो वहाँ से लाने लगे रघु के भगवान हम आपके सामने आए हैं रक्षा कर रक्षा वहाँ अंगद हनुमान के पास मुझसे बचाने के लिए कह रहे कुछ तो भागे तो भगवान राम की शरण में तो। और ये खल खाए काल की नही और उनसे जाकर के भगवान को बताया तो रावण चाया युद्ध तो करने के लिए ये तो बिल्कुल काल ही यमराज की तरह से है जैसे यमराज संसार में हर समय प्राणियों को खाता रहता है इसी प्रकार ये खाया जा रहा था तो बिल्कुल उसको कोई भय संसार में मनुष्य ही क्या तमाम और बहुत सकते हैं और हर संसाणी मरते रहते शरीर टूटते रहते हैं मनुष्यों को भी गणा लगा गया मनुष्य एक मिनट में कितने मरते हैं वो तो भी बहुत की संख्या हो जाती है और उसमें अगर और सशक्तियों को भी शामिल कर दिया जाए कीतनियों को भी शामिल कर दिया जाए तो एक एक मैं करवाओ करवाओ जो मरते हैं हर क्षण को भक्सा करता जा रहा है मनोखाई चला जा रहा है खाता तो रहता है कब तो से इसी प्रकार की स्थिति चली आए और बराबर चलती रहती है कम रोक नाम ये कल खाए काल की ना ही कब देखे कभी सतर्कानाने कि तो रावण ने देखा रावण को सेनाती भाग तब रावण के पास कोई नहीं मन जब तक रावण सफल में आए तब तक उसने मत सगड़ को मारा उठा किया आता तो अब उसने क्या किया के संधाने। तो के तो दूर से ही मारना पड़ेगा उनको हाथ नहीं आएंगे नहीं तो अपने धनुष लिए भाव खाए और बस उसने धनुष्फर मार है और बात कराना शुरू कर निकल अभी जैसे और है तो धन्य बाते हुए निकलते हैं तरह जैसे सरखों के पंख निकल आए होते हुए चले जा रहे हो ऐसे सर्क की तरफ जा करके लगते हैं जा। अब दूसरे राण मार न अपना बात करने लगे उसके पूरे सर में जंगल उसके, तो तो उसके भीछ भीछ बार प्रति बीच ऊपर आसमान में में तो है कहां कि भाग और सब भागते हैं, हैं। बचने के लिए प्रार्था हुए इधर उधर भाग गए भयोवती को ला बिकल का और बड़े व्यापक हो गए सब मात्र एक प्रभाव साजित हो गए सब भारत हो सब के सामने बस नहीं चला भाद बोलना ही आतरे और ये सब आतुर होकर के बोलते हैं कि मैंने विलखते हुए माने रोते चिल्लाते हुए दुखी होते हुए चिल्लाया अब उनका प्रसन्नता का उत्साह बढ़ते तो उनका चिल्लाना नहीं जब ये आक्रमण करते हैं तो भूख देकर के बोलते मैंने बड़े प्रसन्न आक्रमण कर रहा हो रहा है और जब ये भागने लगे तब हाय हाय करते हुए भागते हैं भागते हो गयी तो ये ऐसे कि भाग को नहीं आते हुए रोते हुए ही भाग है तो सिंधु आरत बंधु जनरक्षक करे, जीवन बालों के बचन है भगवान के सामने ऐसे बोलते हैं बाला लोग हे रघुवीर हे करुणा सिंधु हे आरत बंधु हे जन रक्षक हे हरे ये संदोध मानव भगवान की रक्षा करने के लिए कहते हैं हे रविवीर करुणा संधु भगवान आपको निधान हो हम लोग कितने दाखिल हो रहे मर रहे हैं हमको बचाओ करुणा करो हम लोगों को करो तो आरत बंधु जो लोग आरते हैं उनके बी है आप है उनकी आप उनके बंधु है मनु जी सहायता करने वाले हैं तो आप हमारी सहायता करो बचाओ हमारे साथ हमारे जन रक्षक जन मतलो भक्तों के आप रक्षक है नापात हैं, ऐसे रक है हमारी आप रक्षा कर ऐसे के सामने जाकर के चलना जब ये सब होता है तब ही देते है लक्ष्मण जी को और लक्ष्मण जी के बारह की सबकी सहायता करते हैं देख अपने सेना को जब देखा कि बारह लोग ऐसे जाकर है तो कटि कटि निसंग समझ में लक्ष्मण जी ने नि और धनु आप लक्ष्मण हुई और लक्ष्मण को आया जो आया युद्ध करने का और वो इन बातों को बचाने के लिए रक्षा करने के लिए प्राण युद्ध करने चलते हैं। है नारी राम भगवान तो की कणाम प्रणाम किया और युद्ध करने के लिए आगे चल देते अभी बराबर अपने अंदर देखते रहे बराबर जो है वो देवा का संग्राम जो अपने भीतर चल रहा है उसको पहचाने देखे कि कैसे है। ये कुछ तो इस प्रकार की बत्तियां है दैवी बत्तियां आश्री बत्तियां जो न्यून स्तर की है उनका संख्या में बहुत है कोई आपस अपने जो है एक दूसरे के विरोध में उनका संग्राम होता है और फिर दैवी संपत्ति के इधर बड़बड़ी योद्धा है और शास्त्र में भी बड़े बड़ी योद्धा है तो बड़े लोग बड़ इस प्रकार है और इधर में भगवान राम है तो उधर रावण भी है ऐसे करके जब वो हो एक दूसरे के समरक्ष योद्धा को होता है इन दोनों में संघ्राम इस प्रकार को होता है बराबर वाली योद्धाओं से होता है तो आप देखते ऐसे करके विरोधी व्यक्तियां हैं दैवी बक्तियाँ हैं वो आश्रय व्यक्तियों को मार दें उनका समाप्त अच्छा कर दे ऐसे हो जाता है साधारण लेकिन आगे कर करके वो साधारण की बच्चियां जो दैवी बच्चिया है वे जब आसक्ति है मोह है अविद्या है अज्ञान है इनके ऊपर जब वो आश्रमण करते हैं तो उनका रस नहीं चलता तब इनको आश्रय करना पड़ता है इनको शक्ति संचित करने पड़ती है तो शक्ति संचय करने के लिए भगवान के सामने जाना चाहते ये जैसे ये बोलते हैं करुणा रघुवीर कर रक्षा तो करे ये भगवान की प्रार्थना तो मैं अपनी सात वक्तियों ऐसी अपने देवी बच्चियों से उनको परमात्मा का इस्तेमाल करने में उनका नाम लेने में लगा तब तो उनकी रक्षा तब वो भगवान की कृपा तो जितने भी हमारी सात्विक वृतियां हैं या देवी वृत्तियां हैं उनके रक्षक दो एक भगवान राम है जो ज्ञान स्वरूप है और दूसरे लक्ष्मण की हैं, जो कम से कम यहाँ मेन तो वैराग्य स्वरूप मान सकते हैं वैराग्य। स्वरूप अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा ये वैराग्य ये ज्ञान ये दोनों सहायक है जिससे कि समस्त भारतनाए जिनकी काम को धात बत्तियाँ जो है सबको तो नष्ट हो अष्ट करने के लिए तो ये सबसे पहले है वो वैराग्य है बैराग्य पहले कवर होना चाहिए वैसे तो बैराग्य से ज्ञान और ज्ञान से के बैराग्यता है लेकिन इतना होना चाहिए कि बैराग्य तो आवश्यक है बिना वैराग्य के हर मास सफल नहीं, नहीं होता है बहुत लोग वैराग्य की उपेक्षा करते रहते हैं समझते रहते हैं कि कोई खास बात नहीं बैराग्य काम तो है वैराग्य नहीं होता है तो भी वैराग्य मान लेते हैं कल्पना से और उनकी आसक्तियां अगर बनी रहती हैं विषयों में शरीर में अपने जो कुछ अपना मानने वाले हैं मन ज्ञान ही अपना मानते हैं बुद्धि अपनी मानते हैं अपनी समझ मानते हैं उसमें उनकी आसि बनी रहती है तो वही उनको जगह हो पराज कराती रहती है का वही है। जब बैराग्य आवे तो जितनी भी देवी सम्पत्तियाँ है क्षमा प्रयासा शांति प्रेम प्रवण ये सभी वृत्तियाँ सभी शक्तिशाली हो सकते हैं जो बैराज्य अब इसका थोड़ी सी कोई भी व्यक्ति अपने आप निरीक्षण करे और विचार करे तो अपने आप दिखाई देगा कि किसी व्यक्ति को वही नहीं है मैंने आसक्तियां हैं है, हानिदार है, है तो ऐसा व्यक्ति किसी पर कृपा करना चाहे दया करना चाहे सुधारता तो दिखाना चाहे सेवा करना चाहे तो नहीं बता उसका मारा डे जो मोह उसका नमत्व उसमें बाद कहता भी साह सुनने के लिए हो, करो था था सुन लो। क्या तो सुनने की इस प्रकार की स्थितियाँ साथी है क्या कि वैराग्य की कमी है। तो ये देशम जितने इस प्रकार के जितने भी शास्त्रीय भाव हैं।